पुराण वायवी संहिता उपन्न्यु कहते हैं परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है उस विद्या शक्ति से इच्छा ज्ञान क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिन्हगारियाँ प्रकट होती है उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज ब्रह्मा आदि मूर्तियाँ भी उसी से प्रकट हुई हैं इनके सिवा जो अन्य वस्तुएँ हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य है इसमें संशय नहीं है वह शक्ति सर्वव्यापनी सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपिणी है उसे से शीतांशुभूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं शक्तिमान शिव वेद्य हैं और शक्तिरूपिणी शिवा विद्या है वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा श्रुति स्मृति धृति स्थिति निष्ठा ज्ञान शक्ति इच्छाशक्ति कर्मशक्ति आज्ञाशक्ति परब्रह्म परा और अपरा नाम की दो विद्याएँ शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है माया प्रकृति जीव विकार विकृति असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है है। वह उस शक्ति से ही व्याप्त वे शिवा देवी मा। माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायासी मोह में डाल देती और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है इस शक्ति के सताइस प्रकार है सत्ताईस प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है इन्हीं के चरणों में मुक्ति विरासती है पूर्वकाल की बात है संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे इस जगत का कारण क्या है हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है हमारा अधिष्ठाता कौन है हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है यदि कहें काल स्वभाव नियति निश्चित फल देने वाला कर्म और यदिच्छा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्त संगत नहीं जान पड़ता पाँचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है इन सबका सहयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है क्योंकि ये काल आदि अचेतन है जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता अतः तो कौन कारण है इसका विचार करना चाहिए इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंच सके तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत शक्ति का साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणों से सत्व रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पासों का विच्छेद करने वाली है उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपने इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं वे परमात्मा अप्रमेय तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली